मनुष्य के भीतर ईश्वर को साक्षात करना ही ईश्वर का वास्तविक साक्षात्कार करना है हिंदू प्रकृति के द्वारा प्रकृति के ईश्वर तक नहीं पहुँचते मनुष्य के द्वारा मनुष्य के ईश्वर के निकट जाते हैं इसके बाद है मूर्ति पूजा शास्त्रों में विहित हर एक शुभ कर्म में उपास्य पंच देवताओं के अतिरिक्त अन्य देवता केवल भिन्न भिन्न पदों के नाम मात्र है किंतु ये पाँचों उपास्य देवता भी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 उपेक्षा का अव्यवहार के कारण जर्जर हो गया है यह हो सकता है कि उसमें हर कहीं धूल जमी हुई है यह भी हो सकता है कि उसके कुछ हिस्से जमीन पर भहरा पड़े हों पर तुम उसे क्या करोगे क्या तुम उसकी सफाई मरम्मत करके उसकी पुरानी धज लौटा दोगे या उसे इस इमारत को गिर गिरा कर उसके स्थान पर एक संदिग्ध स्थायित्व वाले कुत्सित आधुनिक योजना के अनुसार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 तो भी उन्होंने बड़ा कार्य किया है ईश्वर के आशीर्वाद की उनके सिर पर वर्षा हो किंतु तुम लोग अपने को क्यों महान समुदाय से पृथक करना चाहते हो हिंदू नाम लेने ही से क्यों लज्जित होते हो जो कि तुम लोगों की महान और गौरवपूर्ण संपत्ति है ओ अमर पुत्रों, मेरे देशवासियों या जा हमारा जाति जहाज युगों तक मुसाफिरों को ले आता दे जाता रहा है और इसने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 क्या तुम दुर्वचन कहते हुए आपस में झगड़ोगे क्या तुम सब मिलकर उस छेद को बंद करने की पूर्ण चेष्टा करोगे हम सब लोगों को अपनी पूरी जान लड़ाकर खुशी खुशी उसे बंद कर देना चाहिए अगर न कर सके तो हम लोगों को एक संग डूब मरना होगा और ब्राह्मणों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा जन्मगत तथा वंशगत अभिमान मिथ्या है उसे छोड़ दो शास्त्रों के अनुसार तुम्हें भी अब ब्राह्मणत्व शेष नहीं रह गया क्योंकि तुम भी इतने दिनों से मृलक्ष राज्य में रह रहे हो यदि तुम लोगों को अपने पूर्वजों की कथाओं में विश्वास है तो जिस प्रकार प्राचीन कुमारी भट्ट ने बौद्धों के संघार करने के अभिप्राय से पहले बौद्धों का शिष्यत्व ग्रहण शिष्यत्व ग्रहण किया पर अंत में उनकी हत्या के प्रायश्चित के लिए उन्होंने तुषाराग्नि में प्रवेश किया